उपस्थित साधक साधिकाओं धर्म प्रेमी सज्जनों प्रायः व्यक्ति की शक्ति सांसारिक कार्यों में अधिक लगती है जो बचना नहीं है जो साथ नहीं जाना है उसमें हमारी शक्ति खर्च होती रहती है जैसे कि धन में मकान में खाने पीने आदि में ईश्वर का अधिक महत्व है या संसार का प्राय हम समझ नहीं पाते हैं हमारे पास समय कम है ये हम नहीं समझ पाते हैं यदि जाना निश्चित रहता है तो व्यक्ति सतर्क सावधान रहता है समय कम है यदि यह अनुभव रहता है तो व्यक्ति व्यर्थ के क्रियाकलापों को नहीं करता है जाना निश्चित नहीं है तो कितना इकट्ठा करना है ये निश्चय नहीं हो पाता है और यदि व्यक्ति को पता है कि इतने काल में जाना है तो वह क्या इकट्ठा करना है इसकी ओर एकाग्र हो जाता है हम सांसारिक संस्कारों को अधिक इकट्ठा करते हैं सांसारिक संस्कारों का अधिक संग्रह करते हैं सांसारिक वस्तुओं का संग्रह करते हैं जो कि साथ नहीं जाना है आध्यात्मिक संस्कारों को एकत्रित करने के लिए हम सतर्क सावधान कम रहते हैं उपासना के माध्यम से आध्यात्मिक संस्कार संग्रहित होते हैं अतः हम सावधान होवें और आध्यात्मिक संस्कारों को संग्रहित करने के लिए सुसज्जित होंगे श्रद्धा पूर्वक हमें उपासना का संपादन करना चाहिए इसके महत्व को बुद्धि में रखना चाहिए तो अब हम उपासना के लिए सुसज्जित होंगे सीधे होकर बैठिए बाह्य क्रियाकलापों को बंद कर दीजिए आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए शरीर में कोई तनाव खिंचाव ना हो मन को शांत एकाग्र बनाइए कोई उद्विघ्नता नहीं कोई चंचलता नहीं परमपिता परमेश्वर के प्रति विश्वास उत्पन्न कीजिए श्रद्धा प्रेम का भाव उत्पन्न कीजिए परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करना है साथ में भावना भी बनानी है कि परमेश्वर हमारी सतत रक्षा कर रहे हैं तो आंस भरेंगे ओ मेरे साथ कहें हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं आप आपसे हम, आप हम विनम्र प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कि, आप कि आपकी कृपा से हमें, हमें। उपासना, में, उपासना में सफलता की प्राप्ति होवे प्राणायाम करना है एक प्राणायाम कीजिए बाह्य प्राणायाम मूलबंद लगाते हुए जिनसे हो सके वे लगाए अन्यथा मूलबंद ना लगाते हुए ही करें सांसों को बाहर फेंकिए। मन में ओम का जप करना है ओम सर्व ओम जब घबराहट होने लगे मूलबंद छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास अंदर लेना है कम से कम तीन प्राणायाम करना चाहिए अब प्रत्याहार की स्थिति बनाइए इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध हटा दीजिए जो भी अनावश्यक है बाह्य विषय हैं, उनसे संबंध हटा लेना है धारणा लगाइए शरीर के किसी एक भाग में किसी एक केंद्र पर स्थिर हो जाना है मन को एकाग्र करना है हृदय मस्तक कंठ आदि उसी स्थान की अनुभूति करते रहना है मानसिक सज्जा जीवन के लक्ष्य का चिंतन यह अत्यंत अमूल्य मानव जीवन है हम अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करें समस्त दुखों से छूटना ईश्वर के महत्व का चिंतन हे परमेश्वर जिसके जीवन में आपके गुण नहीं होते हैं जो आपके गुणों से विहीन होता है वह कभी आदर्शों पर नहीं चल पाता है महान नहीं बन पाता है श्रेष्ठ कार्यों को नहीं कर पाता है इसलिए हम आपके गुणों को धारण करेंगे समस्त दुखों से नहीं छूट पाता है ईश्वर की अनुभूति बनाइए परम पिता परमेश्वर हमारे साथ हैं यहाँ हैं अभी हैं हमारे अंदर हैं और हमारे अपने हैं अपने मन को नियंत्रण में रखें मन जड़ है मन में विचार हम आत्मा उठाते हैं अपनी इच्छा और प्रयत्न से संकल्प लीजिए कि मैं अपनी इच्छा और प्रयत्न पर नियंत्रण रखूंगा आत्मविश्वास उत्पन्न कीजिए कि मैं मन को अपने नियंत्रण में रख सकता हूँ बिना मेरी इच्छा और प्रयत्न के कोई भी बाह्य विचार नहीं उठ सकता है संकल्प लेना है कि हे परमेश्वर मैं आपकी कृपा से बाह्य वृत्तियों को नहीं उठाऊंगा नहीं उठाऊंगी सतर्कता सावधानी रखनी है कि हम आलस्य प्रमाद नहीं करेंगे एकाग्र होकर इस कार्य का संपादन अत्यंत श्रद्धा के साथ करेंगे प्रकृति संसार का चिंतन हे परमेश्वर आपने सत्व रजस तमस नामक परमाणुओं के द्वारा इस सारे संसार की रचना की है रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये पांच विषय इस प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं किंतु इन विषयों में दुख छुपा हुआ है इनसे हमें पूर्ण सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती है हे परमेश्वर इस संसार में तरह तरह के दुख हैं काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, भय शोक चिंता बेचैनी घबराहट तरह तरह के लड़ाई झगड़े विवाद अपमान आतंकवाद भ्रष्टाचार, बुढ़ापा, रोग मृत्यु हे परमेश्वर, इस दुख दुखदायी संसार से हम छूटना चाहते हैं अब स्वयं की अनुभूति करनी है मैं आत्मा हूँ अत्यंत सूक्ष्म निराकार चेतन अदृश्य एकदेशी, इस शरीर में स्थित हूँ पर इस शरीर से पृथक हूँ परमेश्वर के अंदर हूँ पर ही परमेश्वर मैं आपसे भी पृथक हूँ आत्मा से आत्मा उत्पन्न नहीं होती है आत्मा नित्य है मैं आत्मा अविनाशी हूं नित्य हूं तरीर के कारण हमारे नाना प्रकार के संबंध हैं माता पिता बेटा बेटी पुत्र आदि आत्मा से आत्मा उत्पन्न नहीं होती है सभी आत्माएं पृथक हैं मैं आत्मा इस शरीर से पृथक हूं, मैं आत्मा न गोरा हूं ना काला हूं, न लंबा हूं न छोटा हूं, ये गुण शरीर के हैं मैं आत्मा न स्त्री हूं न पुरुष हूं, स्त्री या पुरुष शरीर होता है हम सभी एक समान आत्माएं हैं अविद्या के कारण हम दुखी होते हैं शरीर संसार रिश्ते नाते सब अनित्य हैं हम इन्हें नित्य समझते हैं यह शरीर मल मूत्र से युक्त है अपवित्र है हम इसे पवित्र समझते हैं इसमें आसक्त हो जाते हैं धन भूमि मकान आदि अनित्य हैं, इनकी हानि होने पर अपनी हानि समझते हैं यह संस, इस संसार में दुख अधिक है और हम इस संसार में सुख अधिक समझते हैं हे परमेश्वर ये हमारी अविद्या है हमें तत्व ज्ञान दीजिए आइए परमेश्वर हमारी अविद्या को दूर कीजिए हे ज्योतिर आओ हे ज्योतिर आओ युगो युगो से अविद्या जीवन मेरा है प्रभु मेरी सुनी कुटिया में ज्ञान का दीप जलाओ आओ हे ज्योतिर्मय आओ आओ हे परमेश्वर हमारी अविद्या का नाश कीजिए परम पिता परमेश्वर का वेद मंत्र के माध्यम से ध्यान करना है ओ भू भव्यम चर्व यस्मे ज्येष्ठा ब्रह्मणे नमः तस्मी जेष्ठाय ब्रह्मणी नमः हे परमेश्वर आप भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में जो व्यवहार होता है उसे जानने वाले हैं तीनों कालों में हमारे रक्षक हैं पालक हैं हे प्रभु आप संसार के सभी पदार्थों के अधिष्ठाता हैं, सुख ही केवल आपका स्वरूप है आप आनंद स्वरूप हैं आप सबसे ज्येष्ठ अर्थात सबसे बड़े सामर्थ्यवान हैं महान हैं ब्रह्म हैं पूजनीय हैं हे परमेश्वर हम अत्यंत प्रेम से आपको नमस्कार करते हैं आपकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए हम समर्पित होते हुए तत्पर रहेंगे हे परमेश्वर आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं निराकार हैं सर्वशक्तिमान हैं न्यायकारी हैं दयालु हैं अजन्मा हैं अनंत हैं निर्विकार हैं अनादि हैं अनुपम हैं आप सर्वाधार हैं सर्वेश्वर हैं सर्वव्यापक हैं सर्वान्तर्यामी हैं आप अजर अमर अभय हैं नित्य पवित्र और करता हैं आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं हे परमेश्वर आप रोग विनाशक राग विनाशक शत्रु विनाशक दुर्गुण नाशक सकल दुख नाशक हैं आप हे परमेश्वर निर्मल हैं निरीह हैं निरामय हैं, निरुपद्रव हैं निरंजन नायक नरेश हैं हे ज्ञानप्रद मोक्षप्रद सिद्धिप्रद आनंदप्रद हे परमेश्वर आप सर्वबल दायक हैं निर्बल पालक हैं परम ऐश्वर्यदायक हैं परम सुखदायक हैं हे प्रभु आप ही हमारी परम माता हैं, परम पिता हैं, परम भ्राता हैं, सखा हैं गुरु हैं आचार्य हैं, राजा हैं न्यायाधीश हैं आप हम सब गणों के स्वामी हैं इसलिए आप गणेश हैं आप हम सब के पालक हैं इसलिए आपका नाम प्रजापति है आप हम सबका कल्याण करते हैं इसलिए आपका नाम शिव है आप सबसे बड़े हैं इसलिए आपका नाम ब्रह्मा है आप सर्वव्यापक हैं इसलिए आप विष्णु हैं आप विद्वानों के लिए लक्ष्य हैं इसलिए आप लक्ष्मी हैं आप ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं इसलिए आपका नाम सरस्वती है आप सब देवों के देव हैं इसलिए आप महादेव हैं आप ऐश्वर्य से युक्त हैं इसलिए आप इंद्र हैं हे परमेश्वर आप सर्वोत्तम हैं इसलिए आप वरुण हैं हम आपकी शरण में हैं हे परमेश्वर हमारी अविद्या का नाश कीजिए हमें दुखों से छुड़ा दीजिए हे प्रभु हमारे जीवन में बहुत सा सत्य है हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए परमपिता परमेश्वर से जब वाक्य के माध्यम से हम प्रार्थना करेंगे o um, asato सतो uh, के साथ कहिए हे सर्वरक्षक प्रभु हे सर्वज्ञ प्रभु हमें असत्य से छुड़ाकर सत्य की ओर ले चलिए हे प्रभु हमें प्रकृति से छुड़ाकर अपनी ओर ले चलिए हे परमेश्वर हमें ऐसा ज्ञान बल दीजिए कि हम सत्य विचार सकें।, सकें।, सकें सत्य बोल सकें सत्य पर चल सकें, सत्य सकें। हमें ऐसा निडर निर्भीक बनाइए कि हम कि सत्य पर अडिग रहें, सत्य पर रहें। हे प्रभु हमें सत्यग्राही बनाइए परम पिता परमेश्वर से उत्तम बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी है गायत्री मंत्र के माध्यम से हम धीरे धीरे गायत्री मंत्र बोलेंगे मन में हमें अर्थ करना है वैसी भावना बनानी है यो प्रचो दया एक एक पद का अर्थ करेंगे और वैसी भावना बनाएंगे साथ ही साथ ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बनाए रखना है अर्थात ईश्वर की अनुभूति ईश्वर हमें देख सुन जान रहे हैं मेरे साथ कहिए ओम, ओम हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं।, हैं भूर, भूर। हे प्रभु आप, आप जीवन के आधार हैं हमारे प्राणों के भी प्राण हैं भूव दुख हे परमेश्वर आप दुःख नाशक हैं स्व हे प्रभु आप आनंद स्वरूप हैं तत्सवितुर हे परमेश्वर आप सारे संसार को वाले बनाने वाले हैं समग्र ऐश्वर्य के समग दाता, हैं। दाता है वरेण्यम, वरेण्यम। हे परमेश्वर आप वरण करने योग्य हैं अति श्रेष्ठ हैं भर गो हे परमेश्वर आप सब क्लेशों को भस्म करने वाले हैं शुद्ध स्वरूप हैं सत्व से युक्त हैं देवस्य परमेश्वर, आप कामना करने योग्य हैं सर्वत्र विजय कराने वाले, वाले, वाले हैं दिव्य गुणों से युक्त हैं दिव्य गुणों के दाता हैं धीमही हे परमेश्वर, हे परमेश्वर हम, हम आपका, आपका ध्यान कर रहे हैं आपके गुणों को धारण करेंगे धियो यो न प्रचोदया हे परमेश्वर, हे परमेश्वर हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरित करिए हमें ऐसी उत्तम बुद्धि दीजिए कि हम कदापि हताश निराश ना हों, दुखी ना हों, अविद्या से युक्त ना हों। ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम शीघ्र आपको प्राप्त कर सकें सांसारिक और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक सुख को प्राप्त, प्राप्त कर सके अब संध्या के मंत्रों का उच्चारण करेंगे मंत्रों के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करना है ओ शनो देवी रविष्टया आपो भवन पीतों स्रव प्राण चक्षुः ओ चक्षुक्षुष ओत्रं श्रोत्र भुव सुना नेत्रो सत्य पुना तोन शिसी ओ सर्वत्र हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं आप सर्व व्यापक हैं आनंद स्वरूप हैं हे प्रभु हमें मनोवांछित सुख व पूर्ण आनंद की प्राप्ति कराइए हमें सब ओर से सब प्रकार से सब काल में सुखी कीजिए हम पर सुख की वर्षा कीजिए हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं सर्व शक्तिमान हैं महावेद्य हैं आपकी कृपा से हमारा शरीर शरीर के सभी अंग इंद्रियां स्वस्थ रहें बलवान रहें दृढ़ रहें हे परमेश्वर हे सर्व रक्षक हे महान पूजनीय हे अविनाशी परमेश्वर आपकी कृपा से हमारी इंद्रियां पवित्र रहें हम ज्ञान इंद्रियों से और कर्म इंद्रियों से पवित्र आचरण करें अब अघमर्षण मंत्रों का उच्चारण करना है ओम ओत चत्य तपसुद्य जायत त्य द्रो अर्णव सणवा दधि संवत्सरो अजात अहो रात्र विदधद वसि मिशतो वसी सौधाता यथा पूर्वम यहामकय दिव च पृथिवी चातरीक्षम स्व ओण दीरीष्ट आपो भू पीत शिश्रव हे परमेशर आपने अपने अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से इस सारे संसार की रचना की है आप वेद ज्ञान प्रदान करते हैं हे प्रभु पूर्व सृष्टि के समान ही आपने इस सृष्टि में दिवलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक और आकाश में स्थित सब सब लोक लोकलोकांतरों की रचना की है हे परमेश्वर आप सारे संसार को अपने वश में रखते हैं सहज स्वभाव से आप सर्व शक्तिमान हैं न्यायकारी हैं हे प्रभु हम कदापि पाप आचरण ना करें अन्यथा आप हमें दुख रूपी दंड देते हैं हम पर कृपा कीजिए हम सदैव धर्म न्याय और सत्य का आचरण करें हम पर सदैव कृपा करते हुए सुख की वर्षा कीजिए मनसा परिक्रमा मंत्रों का उच्चारण तो रक्षिता रक्षितादिद तेभ्यो नम अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम अस्तु ेष्टम वेस्मस्त वोजं दम दक्षिण दिगिंद्रिपतिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईषव तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो क्षत्रिभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु योस्माष्टम वैम्ष्मोज भेद प्रतीजी दिग्वुणिपतिदाकु रक्षिता नमोधिपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु येष्टम वीस्म स्तंभेद उदीची दिक्सोमिपतिवो रक्षिताशन ऋष ते नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षित्रिभ्यो रक्षितृभ्यो नमाशुभ्यो नमेभ्योस्तु येष वम धोजं भेद ध्रुवा दिवुरधिपतिमा श्रीव रक्षिताव्यो नमोधिपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु योस्मा वेष्मोज भेद ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरिपतिषवि रक्षिता वर्षम शेभ्यो नमोधिपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नमशुभ्यो नम एभ्योस्तु ये स्मस्तंभोजेद उवय तमस स्परिस्व पश्यंत उत्तर दिव देवत्र सूर्य मगन्म ज्योतिम उदुत जातवेदसम दृशे विश्वाय सूर्य चित्र देवादगाक चुर्मुस आ पृथ्वी अंतरक्ष आत्मा जगत तस्थुष्च स्वाहा तुरदेविम पुस्ताुक्रमुच्च्चर पशेम शरद शत जीव शरद शत शृणुयाम शरद शत प्रब्रवाम शरद शतमदीनाम शरद शत भूयश्च शरद शता ओ भूर्भुव स्व तत्सुवरे र्गोदेव धियो यो धो नचोद हे ईश्वर दयानिधे ईश्वरदयानिधेपया नपोपाशनाकर्मण धर्मार्थ काम मोक्षाण सद सिर् ओ नम संभवा मयो भवाय च नम शराय च मयस्करिवाय चा, चा, शिवतराय चाति शाति शांति हे परमेश्वर आप सर्वव्यापक हैं आप सभी दिशाओं के स्वामी हैं आपकी कृपा से हे परमेश्वर हमें नाना प्रकार के साधन और पदार्थ प्राप्त हुए हैं जिनसे हमारी रक्षा होती है जिनसे हमारे दुख दूर होते हैं इसलिए हे परमेश्वर हम आपका अत्यंत धन्यवाद करते हैं आपको बारंबार नमस्कार करते हैं हम उन साधनों का पदार्थों का सदुपयोग करेंगे हे परमेश्वर आप न्यायकारी हैं और हमें आप पर पूर्ण विश्वास है इसलिए हम किसी से भी द्वेष भाव नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे साथ जो भी अन्याय होता है हे प्रभु आप उसका न्यायपूर्वक फल देते हैं हमारे साथ जो अन्याय होता है उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं जो हमारे साथ अन्याय करता है उसे दंड देते हैं हम किसी से भी द्वेष नहीं करेंगे हे परमेश्वर हम सबका कल्याण चाहेंगे जो हमारे साथ द्वेष भाव रखता अन्याय करता है अहित करता है हम उसका भी कल्याण चाहेंगे हे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सभी का कल्याण हो सभी का हित हो सभी स्वस्थ रहें बलवान रहें सभी संपन्न बने हे परमेश्वर आप अत्यंत अद्भुत हैं दिव्य हैं महान हैं इसलिए हम आपकी उपासना करते हैं हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं आपकी अनुभूति करना चाहते हैं अविद्या के नाश के लिए और विद्या की प्राप्ति के लिए हे परमेश्वर हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं ये संसार के नाना प्रकार के पदार्थ तथा वेद मंत्र आपको जनाते हैं आपके ज्ञान बल और सामर्थ्य को जनाते हैं आपकी सिद्धि करते हैं हे परमेश्वर हमें आप पर विश्वास है आपकी कृपा से हम दीर्घायु को प्राप्त होवें हे प्रभु हम जीवन पर्यंत सदविचारों को सुने आपकी उपासना करें अन्य की उपासना ना करें आपके उपदेशों को सुने अन्यों को उपदेश करें आपकी कृपा से हम अधीन रहें हे परमेश्वर हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपको शीघ्र प्राप्त कर सकें अपनी अविद्या का नाश कर सकें हे प्रभु हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दीजिए हे परमेश्वर आपकी कृपा से हमें यह जीवन मिला है यह अमूल्य अवसर मिला है हे परमेश्वर हम आपका अत्यंत धन्यवाद करते हैं आपकी कृपा से हम आपका कुछ ध्यान उपासना कर पाए इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं बारंबार आपको नमस्कार करते हैं परमपिता परमेश्वर के प्रति धन्यवाद का भाव उत्पन्न कीजिए परमपिता परमेश्वर से जिसका संबंध होता है उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है किसे आनंद प्राप्त होता है हम यह एक गीत के माध्यम से जानेंगे प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है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 झूठी ममता से करके किनारा झूठी ममता से करके किनारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी राजा में राज है जो उसकी राजा में राज है उसको हरदम आनंद ही आनंद है प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है जिसकी करनी में फूलों सी महक है जिसकी करनी में फूलों सी महक है प्रेम नरमी जिसकी सुगंध है प्रेम नरमी जिसकी सुगंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है तीन दुखियों का दुख जो मिटावे तीन दुखियों का दुख जो मिटावे बनके सेवक भला सब का चाहे बनके सेवक भला सब का चाह नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है उसको हरदम आनंद ही आनंद है प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर दम आनंद ही आनंद है प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर दम आनंद ही आनंद है। उसको हर दम आनंद ही आनंद है। उसको हर दम आनंद ही आनंद है उसको आनंद ही आनंद है उसको अब विराम करते हैं हथेलियों से आंखों को ढक लीजिए धीरे धीरे आपसे खोलनी है मौन और गंभीरता बनाए रखनी है परमपिता परमेश्वर की स्मृति बनाए रखनी है आप में से किन किन महानुभावों की उपासना कुछ अच्छी रही कृपया हाथ ऊंचा कीजिए बहुत अच्छी बात है सबको सादर नमस्ते जी